तीन बार उनका लंबा उच्चारण मात्र करेंगे <smell> संपूर्ण दुखों से पूरी तरह से छूटना ये मनुष्यता, आत्मा का प्रयोजन होता है और ऐसी स्थिति मात्र दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती दृष्ट साधनों से जो दुख की निवृत्ति होती है वो फैसे आवृत्ति भी होती है साधनों से जो दुख की नेतृत्व है वो भी पुरुष का प्रयोजन है उसको भी हमें करना चाहिए लेकिन संपूर्ण दुख की नेतृत्व का उपाय उसे नहीं समझना है बिताते हुए और साधनों से हम कितने भी दुखों को हटाने खूब साधन इकट्ठे करने तो भी मुक्ति तो उससे संभव नहीं है और सांसारिक उत्कर्ष की अपेक्षा मुक्ति का उत्कर्ष अधिक है ऊंचा है ये शब्द प्रमाण भी हमें कहता भी कहती है और आत्मा स्वभाव से, से बंधन में नहीं है निमित्त से बंधन में रहता है कारण से बंधन में रहती है और बंधन से छूटने की विधि की गई है उपदेश किया गया है वो उचित यदि आत्मा स्वभाव से बद्ध हो तो उपदेश की विधि भी नहीं हो सकती यहाँ तक है देखा था अपने सूत्र का तो उसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं पहले पीछे अच्छा जी तो मन के लिए आपने शब्द बोला था प्रकृति वर्ष जो तो कभी क्षेत्र हो जाए तो वो इस तरह से हमें दुःख पहुंचा का किस तरह से प्रकृति ऐसा इंद्रियों का जो स्वाभाविक दुख है मन से मतलब मन का गोलक या मस्तिष्क जिसे कहते हैं खोपड़ी में जो है उसको हमें लेना है सभी इंद्रिया दो तरह की होती हैं एक स्थल इंद्रिय एक सूक्ष्म तो का प्रश्न ये था कि आतिथैविक दुखों में मन और इंद्रियों का भी आपको बताया था तो संविधान जी ने ऐसा लिखा है वहां पर मन इंद्रिय आदि जो हम गलत उपयोग करते हैं उससे जो दुख होता है वो तो आध्यात्मिक में चला जाएगा और जो इनका अपना स्वाभाविक चिंता या अशक्ति है उसके कारण से दुख होता है वो आधिदेविक में जाएगा ये जो मैंने बात रखी थी इसमें इनका प्रश्न है कि मन की क्या चिंता होती है या मन में स्वभाव प्रकृति का क्या विकार आता है जिस कि कौन सा दुख आता है किस, किस तरह दुख आता है जिससे कि हम उसको आतिथ्य रूप में माने तो इसका उत्तर समझने के लिए मैं आपको बात रख रहा हूं कि इंद्रियां दो प्रकार की होती है स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय स्थूल इंद्रिय को गोलक इंद्रिय भी कहते हैं एक तरह से वो शरीर का ही भाग होते हैं जैसे कि नेत्र है जो ये नेत्र हैं हमें दिखाई देते हैं इसको भी हम इंद्रिय बोलते हैं चक्षु इंद्रिय और इसके पीछे का जो इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय उसको भी इंद्रिय बोलते हैं चक्षु इंद्रिय स्थूल इंद्रियां शरीर के साथ में यही रह जाती हैं जो कि मृत्यु के बाद में हम दाह संस्कार करें जो भी करें यहां परी नष्ट हो जाती है सूक्ष्म इंद्रिया आत्मा के साथ में दूसरे देह में भी जाते हैं जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है सूक्ष्म शरीर के अठारह तत्व होते हैं जो विशेष में आए रात है उसमें ये सूक्ष्म इंद्रिया होती है उसमें मन भी है तो जो सूक्ष्म इंद्रिय वाला मन है उसकी तो क्षीणता नहीं होती है जैसे वो तो प्रकृति से बना है और सामान्य रूप से वो क्षीण नहीं होता है बहुत लंबे काल तक चलता रहता है सृष्टि के प्रारंभ से देखे सृष्टि के अंत तक वो अपनी सामर्थ्य को रखते हुए चलता रहता है गोलक तो एक शरीर के साथ में नष्ट होता है जो सूक्ष्म शरीर है वो क्षीण नहीं होता उसके प्रमाण के लिए तो मन सब रात्रिकालीन जो मंत्र पाठ करते हैं तन्ने मना शिव संकल्प मस्त उसमें पंक्ति आती है मन के लिए है वो सरसूक्तर तिष्ठम यद अजीरम जविष्ठम तन्वीन मन शिव संकल्प तो यद अजीरम यद अरम का मतलब है जो जरा से रहित है जरा का मतलब है बुढ़ापा और बुढ़ापा क्षीणता का देवता है शक्तियां क्षीण होती हैं जैसे शरीर की होती हैं तो मन वृद्ध नहीं होता है बूढ़ा नहीं होता इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां विद्यमान रहती है उसका तात्पर्य निकला कि वो क्षीण नहीं होता ठीक है ये वेद के प्रमाण से हम संकेत ले लेंगे तो जो सूक्ष्म इंद्रिय मन है वो तो ऐसे क्षीण नहीं होगा लेकिन उसका जो गोलक है जिसको हम ये बुद्धि कहते हैं ब्रेन कहते हैं ठोपी के अंदर जो है वहां मन का अधिष्ठान है ये प्रबल संभावना हमारे लगती है क्योंकि मन के कार्य उसे करे थे गोलक उसका ये है कि मन से हम मनन करते हैं तो वो कार्य मस्तिष्क के बुद्धि भी इसी में ही है बुद्धि इंद्रिय मन भी चित्ते अहंकार ये प्रबल संभावना है कि बुद्धि के अंदर ही पर हमारे मस्तिष्क में इसकी क्षीणता हम देखते हैं तो एक तो बुद्धि का हम इस मस्तिष्क का गलत उपयोग करें उससे हमें दुख अभित आदि से ष से युक्त ईश्वर देश से युक्त और एक ये सब ठीक उपयोग करते हुए ही उस समय बाद में उसमें जो क्षीणता दुर्बलता आती स्मृति कम होगी मनन कम होगा भूल जाते हैं उनके कारण से जो दिक्कतें हैं स्वभावत है। जैसे शरीर क्षीण होता है उस तरह से ये भी क्षीण होगा तो वहां देव से मतलब स्थूल इंद्रियों को लेना अधिक संघर्ष प्रतीत होता है तो। और इसकी क्षीणता तो हमारी प्रतीत होगी और ये बात इंद्रियों पर भी लागू है जो अंदर की इंद्रियां है सूक्ष्म इंद्रियां है वो ऐसे क्षण होती होंगी शरीर के भेद से हमारी इंद्रियों की क्षमता भी न होती है जैसे कि अभी हमें अपने नेत्रों से जैसा भी दिखाई देता है जितना दिखाई देता है और यदि कोई आत्मा गरुड़ के शरीर में या चील के शरीर में चली जाए तो वो जैसा कहा जाता है वो बहुत दूर से देख लेती है बहुत ऊपर से सूक्ष्म चीज भी देख लेती है जितना हम नहीं देख पाते अब अंदर की सूक्ष्म इंद्रिय तो वही है उसमें कोई भेद नहीं हुआ है केवल गोलक है इसी प्रकार से भैंसे आदि के शरीर में चले जाएं तो वो बहुत दूर का नहीं देख पाते वो सब रंगों को भी नहीं देख पाते कुछ ही रंगों को देख पाते बहुत थोड़ी दूर का ही देख पाते उससे आगे का वो देख ही नहीं पाते जिस आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर गया वहां सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्षु इंद्रिय तो एक ही जैसी थी उसमें कोई अंतर नहीं होता है लेकिन गोलक के भेद से शक्ति में भेद होता है ऐसे ही मनुष्य शरीर में हम जितना भार उठा सकते हैं एक मच्छर उतना नहीं उठा सकता जबकि हाथ पैर की जो कर्म इंद्रियां है वो तो वहां पर भी है तो इस तरह से अंदर की तो एक जैसी बनी रहेगी जो भेद आता है वो गोलकों के भेद से इंद्रियों की शक्ति में भेद आता है तो यहां मेरी समस्या हमें स्थूल इंद्रियों को ही देना चाहिए लेकिन सूक्ष्म इंद्रिया भी चूंकि प्रकृति से बनी है इसलिए एक अंश में हम वहां भी स्वीकार कर सकते हैं कि उसमें भी परिवर्तन तो कुछ ना कुछ आता है आना चाहिए लेकिन वो बहुत दीर्घ काल तक होता है अब स्कूल चीजें जैसे लोहा है वो बहुत जल्दी जंग खा जाता है बहुत जल्दी क्षीण होता है लेकिन स्वर्ण हो सोना हो गोल्ड हो वो वैसे नहीं होता है वो बहुत समय ऐसा ही रहता है इस दृष्टि से सापेक्ष अगर कथन करेंगे तो अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रियां है उसमें वैसी क्षीणता नहीं होगी और उससे कोई दोष दुख आ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता वो प्रकट नहीं है जानकारी में नहीं है जो दोष दिखाई देगा वो गोलक केंद्रित इंद्रियों का होगा और ये इंद्रियां भी देव के रूप में कही जा सकती हैं, ठीक है ये हम इसको उससे कि जैसे-जैसे हाँ, होगी भी जी हो हाँ या इसमें भी जैसे हाँ इसमें मनुष्य का अपना भी कारण है वो इस तरह से सोचता है इस तरह का चिंतन में चला जाता है तो अवसाद में डिप्रेशन में चला जाता है वो केवल गोलक इंद्रिय की क्षीणता का परिणाम नहीं है वो उसके अपने सोच के भी कारण से है अविद्या के कारण से है वही व्यक्ति अच्छा भी रहता है कभी कभी अवसाद में चला जाता है तो इंद्रिय तो वैसी की वैसी है लगभग ये जो अचानक अवसाद में चला गया जैसे हम अचानक हर्ष में चले जाते हैं ये तो नैमित्तिक हमारे द्वारा किया गया और इसके कारण से जो दुख होगा उसको हम आध्यात्मिक में लेंगे हमारी समस्या यही थी कि इंद्रिय इंद्रिय मन में जो कष्ट होता है दुख होता है उसको हम आध्यात्मिक में माने या अधिदेविक में सामान्यतया अपने से संबंधित तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा ये सब लेते हुए आध्यात्मिक में लेते थे देखिए महषि ने जब एक अलग विशेष बात लिखी अधिदेविक में लिया तो अब यहां हमारे को भेद करना होगा जो आप डिप्रेशन कह रहे हैं तो मेरी जहां तक जानकारी है आप उसमें और अच्छा बता सकती हैं। उसमें हमारा निमित्त रहता है हमारे सोच समझ का हमने बहुत अधिक आशाएं रख ली और वो पूरी नहीं कर पाए कल्पना में हमने बहुत आशाएं कर लीं इतना रुपया आएगा इतना पद मिलेगा ये होगा और प्रयत्न किया जितनी सामर्थ्य थी संभावना थी उससे कहीं अधिक बढ़ चढ़ के कई गुना हमने कल्पना में आशाएं बना ली और उसी को संजो के बैठ गए अब वो पूरी नहीं हुई अब उसको हताशा डिप्रेशन आएगा इसी तरह की स्थितियां बनती हैं अधिकतर डिप्रेशन में ये क्यों हुआ अब यदि केवल हार्मोन के कारण से डिप्रेशन आता है वो भी एक संभावना रहती है जैसे कि महिलाओं में मेनोपोच के या इस समय में कुछ हार्मोन ऊंचे नीचे होते हैं जैसा आजकल बोलते हैं उस आधार पर बोल रहा हूं उसके कारण भी चिड़चिड़ापन या अवसाद की स्थिति बीच बीच में आती है कि भाई हमारे को हार्मोन कम रहा या टेस्टोस्टेरोन कम रहा उसके कारण उत्साह कम रहा अनुत्साह की स्थिति होती है ये भी अगर प्रकृतित शरीर के कारण से उसमें किसी असंतुलन के कारण से ये अवसाद आ रहा है इसको तो हम प्रकृति कह सकते हैं लेकिन हमारे अपने गलत विचार के कारण से अविद्या के कारण से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं तो जो अपने कारण से हो रही है उसको हम ले लेंगे आध्यात्मिक में और प्रकृति से जो चीजें हो रही हैं शरीर की रचना ऐसी है कुछ उसके जीनी ऐसे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बन गई है वो ग्रंथियां काम ही नहीं कर रही हैं इसलिए उसको अवसाद लग रहा है उत्साह नहीं है उसको हम दैवीय के अंतर्गत ले सकते हैं ओके अन्य कि नहीं को कुछ पूछना है? जी अच्छा दूसरों के व्यवहार से भी आ सकती तो है दूसरों के कारण भी हो सकती है क्यों कई बार दूसरों का दुर्व्यवहार होता है जैसे माता पिता बच्चे के साथ अगर ऐसा व्यवहार करें हर चीज में दूसरों से तुलना करने लगते हैं जरूरत से ज्यादा और उसको हीन बताने लगते हैं दूसरे ऐसे है तो कुछ भी नहीं है इत्यादि इत्यादि किसी काम का नहीं है ना है ये जो प्रा... अब ये जो अवसाद आ गया बच्चे में इसको मुख्य रूप से आधिभौतिक मानेंगे क्योंकि दूसरे अन्य व्यक्तियों ने चाहे वो माता पिता थे उन्होंने अन्याय पूर्वक ऐसा व्यवहार किया उसका प्रभाव पड़ा लेकिन आप कुछ रूप में उसका भी अपना कारण बन सकता है क्योंकि बहुत से विपरीत स्थितियों में भी अपने को बनाए रख सकते हैं दूसरा कितना ही कुछ भी गए उसको अपने पे इतना आत्मविश्वास है ओके तो ये तो कहते रहेंगे मैं मेरे में ये योग्यता है वो अवसाद में नहीं जाता है तो कुछ अंश उसका अपना भी है लेकिन मिश्रित हो गया लेकिन मुख्य रूप से चूंकि दूसरों ने नहीं किया तो इसको हम अधिक तय उसको आधिभौतिक दुख में मान सकते हैं जी अन्य किले को पूछना है ठीक है आत्मा स्वभाव से पत्थर है या नहीं नहीं, नहीं। तो यहां इस प्रश्न में इन्होंने क्या उत्तर दिया क्यों स्वभाव से बद्ध नहीं है आत्मा बहुत सी चीजें कही जा सकती है लेकिन इन्होंने यहां पर क्या बात रखी है यदि आत्मा को स्वभावत बद्ध माने मैं कह रहा हूँ स्वभावत बद्ध माने तो फिर तो उसके लिए तो मुक्ष शास्त्र के उपदेश की विधि ही नहीं हो सकती और यदि फिर भी विधि कर दी जाए तो क्या होगा अगर फिर भी विधि की जाए तो क्या माना जाएगा क्या व्यक्त होगा अप्रामाणिक हो जाएगा क्योंकि वो अनुष्ठान लक्षण होगा उसको कर ही नहीं सकते ऐसी दवाई बता दी जिसको भी ले नहीं सकते बना नहीं सकते वो अप्रामाणिक हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं इसी से संबंधित एक बात और कही है नवा सूत्र देखेंगे मेरे बाद में बोलिएगा न अशक्य उपदेश विधि भी उपदेष अनुपदेशस्त्रों में शास्त्रों से मतलब के शास्त्रों में वे उसमें हम ले सकते हैं ऋषियों के ग्रंथों को ले सकते हैं उनमें अशक्य उपदेश विधि ना उसमें जो संभव नहीं है उसकी उपदेश की विधि कि ऐसा करो वो नहीं होता है नहीं हो सकता है अर्थात इस सूत्र को कहते हुए कपिल मुनि अपने से पूर्व वाले जो शास्त्र हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि उसमें असंभव का उपदेश कभी नहीं हो सकता कई बार शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते उसमें जो बातें लिखी है बहुत ऊंचे आदर्श हमें प्रतीत होते हैं लगता है ये तो संभव ही नहीं है हम ऐसा बोलते हैं अपनी दृष्टि से मन को पूरा रोका जा सकता है ये तो संभव ही नहीं है तो चलाए माने पूरी तरह सच ही बोले ये संभव ही नहीं है ऐसी बहुत सी बातें हम बोल देते हैं कि शास्त्र में जो कहा यह तो संभव ही नहीं है लेकिन इनकी प्रतिज्ञा ये है कपिल मुनि की कि शास्त्रों में आप ग्रंथों में अशक्य के उपदेश की विधि होती ही नहीं अब इससे जुड़ा हुआ वाक्य हम पलट के बोलेंगे तो क्या होगा आप में जो जो उपदेश होता है वह वह वाक्य पूर्ति कीजिए रामायणिक नहीं वो शक्य होता है वो संभव होता है ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है वेदों में जो कहा और ऋषियों ने जो कहा कि वहां उद्देश्य है वो आप है तो वो अशक्य का उद्देश्य कर ही नहीं सकते उन्होंने कहा है इसका मतलब ये संभव है ऐसा तो हो सकता है ऐसा किया जा सकता है मनुष्य इसको कर सकता है आत्मा इसको कर सकता है जो भी विधि हो हमें कितनी भी अशक्य प्रतीत हो रही हो असंभव प्रतीत हो रही हो लेकिन वो की जा सकती है वेदों में जो भी उपदेश है परमात्मा को ये पता है कि आत्माएं क्या क्या कर सकती हैं और कितना नहीं कर सकती वही लिखा है जो किया जा सकता है असंभव को तो लिखा ही नहीं तो ना अशक्य उपदेश विधि होती ही नहीं है और उपदेश दे भी और अगर कोई उपदेश कर भी दे ऐसा तो अनुपदेश हाँ। तो वो उपदेश शब्द से ही नहीं कहा जाएगा उसको तो उपदेश संजय ही नहीं होती उसको तो अनुपदेश अन उपदेश उपदेश का निषेध कर दिया तो अगर कोई ऐसा उपदेश करे जो संभव नहीं है तो उसको हम उपदेश ही नहीं मानेंगे उपदेश ही नहीं है इसलिए शास्त्रों में चूंकि बंधन से छूटने के उपाय बताए गए इससे पता लगता है कि बंधन से रहित स्थिति होती इससे और क्या बात पता लगी इस प्रसंग में आप में से कोई बोलेंगे अगला ही वाक्य आएगा इस समय क्या पता लग गया हो एक तो ये दूसरा आपको बोलना है एक तो ये कि बंधन हट सकता है इससे जुड़ी हुई बात दूसरे शब्दों में जो प्रसंग में आई थी बोले वो भी जोड़ सकते हैं निषेध का भी ले सकते हैं क्योंकि शास्त्र में उद्देश्य विधि और निषेध ये दो बातें होती हैं वो दोनों उस उद्देश्य में आ गए हाँ तो कोई बोलेंगे और आत्मा का नहीं है। आत्मा बंधन, नहीं है। बंधन, बंधन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है ये इससे निकल कर क्या है तो क्योंकि पीछे बात आई थी ना आत्मा स्वाभाविक बंधन मुक्त है ये मत बोली ये नहीं कहा आप अतिरिक्त बात बोल रहे देखो दोनों वाक्यों में अंतर है इन्होंने क्या कहा कि आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है मतलब क्या है मुक्त है ऐसा अभी नहीं बोले वो चर्चा चलेगी आत्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है आत्मा का बंधन स्वभाव नहीं है ये बात हम आपको नहीं मुक्ति हो सकती है उपदेश है यानी मुक्ति हो सकती है उपदेश तभी सफल होगा उपदेश की सफलता अवश्य है तो बंधन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है दुख आत्मा का स्वाभाविक नहीं है और जो स्वाभाविक ना होते हुए भी, भी होता है उसे क्या बोलेंगे नेमेटी। उसको नैनित नेमेटी। टिकेंगे किसी कारण से आया है बंधन आत्मा का स्वाभाविक नहीं है लेकिन अभी हम सब बंधन में हैं शरीर में हैं बंधन में है अभी तो स्वभाव तो नहीं है बंधन लेकिन बंधन अभी भी है तो फिर कहां से आ गया निमित्त से आया कारण से आया कोई कारण है जो बंधन दे रहा है कोई कारण है जिससे हम बंधन में हैं अभी और उस कारण को हटा देंगे तो बंधन भी है तो जब ये कुछ हमने निष्कर्ष निकले अभी आगे और ऐसी ही चर्चा चलेगी लेकिन इतनी चर्चा के बाद में पूर्व पक्षी कुछ बात रख रहा है उसको भी स्वीकार्य नहीं है आप सबको स्वीकार्य हो गया कि जो स्वभाव होता है वो हट ही नहीं सकता इन्होंने ये बात रखी ना जो स्वभाव होता है वो हट नहीं सकता आप लोग तो सहमत है सब नहीं, नहीं है नहीं। क्यों नहीं सहमत है आप सहमत है जो सहमत नहीं है उनको बताए जो स्वभावता है वो हट नहीं सकता ये इन्होंने प्रतिपादित किया क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वभावता है वो भी हट सकता है बताइए उदाहरण तो की जरूरत नहीं वो अलग बात है आप ये बता रहे हैं कि आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है नहीं तो छात्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि स्वभाविक बंधन नहीं है इतना ही तो हुआ ना ठीक है तो क्या मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि स्वभाव से कोई चीज हो वो हट भी तो सकती है स्वभाव से होते तो। आप जो बता रहे हो तो फिर स्वभाव ही नहीं रहेगा जो बदल गई आत्मा वाला प्रसंग होती तो उसको स्वभाव ही नहीं मानना है मैं उसके विपरीत में जाकर के आपके मन में वितरक उठ रहा है क्या दो बात बोलता हूँ फिर से एक तो ये है कि जो स्वभाव है वो हट नहीं सकता ये एक मान्य हो दूसरा कहने ये बात गलत है स्वभाव होते स्वभाव होते हुए भी वो हट सकता है ये दूसरी बात है तो स्वभाव है वो हट नहीं सकता इसलिए आप में सब सहमत हैं जो दूसरे हैं जो ये स्वीकार नहीं कर रहे उनका पक्ष बनेगा स्वभाव जो स्वभाव वो भी हट सकता है तो बंधन भी आत्मा का स्वाभाविक भी मान लेंगे तो भी हटा हुआ माना जा सकता है क्योंकि स्वभाव भी हट सकता है तो क्या स्वभाव हट सकता है इसमें अब उत्तर दीजिए हाँ इन्हीं को बोलने दीजिए आप अगर बोलेंगे ना तो उसका अंत है ठप होता है हम कहते हैं हम अपने आप को चेंज तो, तो करेंगे स्वभाव को बदल सकते हैं हाँ। वो तो चेंज नहीं उदाहरण दीजिए जैसे क्या बदल सकते हैं जैसे हम हमारे भी दोष है हम, हमारे में कोई दोष है, तो उस है तो हम उसको बदल हैं। उस दोष का नाम भी दीजिए किसी का भी एक क्रोध आता है को बदल सकते हैं जबकि क्रोध स्वभाव हो सकते हैं। ठीक है उदाहरण आ गया बाकी और भी आप बोल सकती हैं पर इसी उदाहरण को पकड़ते हैं की क्रोध हमारा स्वभाव होते हुए भी हम बदल सकते हैं ये उदाहरण क्या दे रही है स्वभाव भी बदल सकते इसकी पुष्टि में इन्होंने एक उदाहरण दिया इस विषय में पहली कक्षा में भी चर्चा चली थी कुछ मैंने बात रखी थी कौन बताएंगे स्वभाव जैसा है उसको लेकिन इसका स्वभाव नहीं है वो आदत के अनुसार ऐसा माई लेकर के नहीं क्रोध वाले में ही लेकर के क्रोध आदि के बारे में भी मैंने बात रखी थी मैंने जब ये कहा था कि स्वभाव नहीं बदल सकता इस शास्त्र कह रहे पर लोक में हम देखते हैं कि क्रोध देश ईर्ष्या आदि तो कहते हैं इसका तो स्वभाव ही ईर्ष्या इस का है इसका तो स्वभाव ही क्रोध का है तो वो भी बदल जाता है तो शास्त्र से विरोध आ रहा है ना शास्त्रीय कहता है कि स्वभाव बदलता नहीं है जबकि हम देख रहे हैं कि स्वभाव भी बदल जाता है विरोध आता है ना तो इस प्रश्न को उठा करके मैंने एक, एक स्पष्टीकरण दिया था पिछली कक्षा में और बताएंगे रंजीत जी जी पीछे दीजिए पीछे पीछे दीजिए और पीछे इधर पुरुषों की तरफ रणजीत जी पुरुषों का नाम ये स्वभाव तो स्वभाव नहीं आपने नहीं। ये जो क्रोध आते हैं जिसको हम कहते हैं इसका तो स्वभाविक क्रोध है ये वास्तव में स्वभाव नहीं है स्वभाव तो यह है कि हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं हम चेतन हैं हम जानवर हैं ये स्वभाव है हमारा जैसे स्वभाव वाला धर्म गुण बना रहता है ऐसे ही जो गुण लंबे समय तक रहते हैं उनको हम स्वभाव कह देते हैं वो ये स्वभाव नहीं है ये स्वभाव नहीं है वो स्वभाव की तरह से देर तक रहते हैं ऐसे गुण जिस व्यक्ति में बार बार देखे जाते हैं जैसे स्वाभाविक गुण बार बार देखा जाता है ऐसे नैमित्तिक गुण भी जब बार बार देखे जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो स्वभाव हो गया इसका यानी चिर स्थायी हो गया बार बार हो रहा है तो ऐसे में क्रोध आदि जो है ये मूलतः आत्मा का स्वभाव नहीं है इनको हम स्वभाव शब्द से कह देते हैं इसलिए इन उदाहरणों को यहां नहीं देना क्योंकि ये वास्तव में स्वभाव के पक्ष में जाते ही नहीं है और कोई ऐसा उदाहरण देंगे कि भाई ये स्वभाव है वो बदल जाता है बाइक दीजिए उधर पूछिए देश तो आत्मा का सम्मान है ठीक है आपने अच्छा पकड़ा कि क्रोध द्वेश के वर्ग में जाता है तो राग और द्वेष दो चीजें हैं तो हम द्वेश कहें ईर्ष्या कहें क्रोध कहें ये किस कोटि में जाते हैं द्वेश वाली कोटि में और द्वेश आत्मा का गुण है न्यायदर्शन में भी आता है सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न और जनता इनसे हम आत्मा का करते हैं तो उसमें द्वेष भी है इच्छा और द्वेश तो द्वेष भी है इनका प्रश्न ये है इनका कथन यह है कि तो द्वेष तो आत्मा का तो स्वभाव है और द्वेष स्वभाव है तो क्रोध भी स्वाभाविक होगा तो क्रोध को क्यों नहीं स्वाभाविक माना मैंने कहा कि क्रोध तो स्वाभाविक नहीं है आत्मा तो इसमें एक बात समझनी है हमें जो आत्मा का द्वेष गुण है स्वाभाविक गुण है उस द्वेष का मतलब है अप्रीति सत्या प्रकाश में महर्षि ने इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा इच्छा का मतलब है प्रीति हमें प्रेम होता है प्रीति होती है और द्वेष का मतलब है अनिच्छा अनिच्छा शब्द भी बोल सकते हैं उसको और अप्रीति शब्द से भी बोल सकते हैं ये आत्मा का स्वाभाविक है ये मुक्ति में भी रहेगा ये जीवन में भी रहेगा कि जिस जिस में दुख प्रतीत होगा वह वह हमें प्रिय नहीं होगा इस दर्शन की शुरुआत ही इस तरह से हुई है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति चाहता है निवृत्ति क्या हटाना चाहता है ये आत्मा का क्लेश का स्वभाव है तो दुख को कभी नहीं चाहता पर लोक में जिस द्वेष को कहा जाता है और ये जो स्वाभाविक आत्मा का गुण द्वेष है ये दोनों में भेद अंतर अंतर्गत अप्रीति आत्मा का स्वभाव है किंतु वो दो तो प्रकार की होती है द्वेश दो प्रकार का होता है एक विद्यायुक्त और एक अविद्यात ज्ञानपूर्वक उचित विवेक वाला द्वेश और एक अज्ञान अविवेक वाला द्वेश दो तरह तौर पर बच्चा किसी सब्जी में या औषधि में अप्रीति रख रहा है द्वेश है उसको वो नहीं चाहता है फेंक देता है उसको कड़वी लगती है पसंद नहीं है है वो चीजें वो गुणकारी और वही जब आगे बड़ा होता है तो उनको खाने लगता है जैसे बच्चे करेजे नहीं खाते बड़े खा लेते हैं उनको अच्छा लगता है बच्चों को धो नहीं तो बहुत सी अच्छी बातों में भी ज्ञान के भेद से हम उसमें अप्रीति रखते हैं द्वेश रखते हैं तो जो द्वेश हम हटाने की बात करते हैं धर्म में अध्यात्म में सारी होते द्वेश को छोड़ना है वह द्वेश छोड़ने का मतलब है अविद्या से युक्त जो द्वेश है वो छोड़ना है और जो विद्या से युक्त द्वेश है वो तो हमें करना है ये जो संसार के दुखों के प्रति हम अनिच्छा प्रकट करें ये नहीं चाहिए हमें लेश मात्र भी दुख नहीं चाहिए ये जो हमारी कामना है ये भी एक तरह से है लेकिन ये अविद्या युक्त नहीं है ये विद्या युक्त है क्योंकि वास्तव में वो दुख दुखदायी है और हम उसको नहीं चाहते अब जो क्रोध की बात है ये तो भी द्वेशी है लेकिन प्राय क्रोध जिस दर्श होता है जिस निंदित अर्थ में हम मानते हैं वो अविद्या युक्त होता है वहां में उतना आवेग दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है उसके बिना भी कार्य चल सकता है हम झुंझला जाते हैं अविवेक के कारण से अविद्या के कारण से तो ऐसा जो द्वेश है ऐसा जो क्रोध है वो तो निमित्त से आए जो मूलभूत आत्मा का स्वभाव है वो द्वेष तो स्वभाव वो कभी नहीं हटेगा और न उसको हटाना है कभी उस मूलभूत द्वेश को हम कभी भी नहीं हटा सकते लेकिन उससे जब अविद्या जुड़ जाती है मिथ्या ज्ञान जुड़ता है तब जो हम द्वेश करते हैं वो द्वेश हमें हटा है अब वो देश कैसे हटेगा हम अविद्या को ज्ञान को दूर कर देंगे ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो द्वेश हट जाएगा और औषधि के विशेष गुण हमें पता लग गए बहुत लाभकारी है तो बड़ी कड़बीज है फेस्वाद है दुर्गन्ध है तो भी हम ले लेते हैं उसको अच्छी तरह लेते हैं मिलनी चाहिए मेरे मुझे लेनी चाहिए जान के बदलने से अप्रिति से प्रीति में बदल गया हूं ठीक है तो ये जो क्रोध की बात है सामान्यतः जो क्रोध किया जाता है वो तो छोड़ने योग्य है हम करते हैं। क्रोधी पहले क्रोध था अब छूट गया कम हो गया ये निमित्य से ही है, ये स्वाभाविक मान है चले आगे तो स्वभाव कभी बदल नहीं सकता ये सिद्धांति होना है और पूर्व पक्षी का इससे खंडन हो रहा है कि यदि स्वभाव नहीं बदल सकता तो शास्त्र के उपदेश की विधि व्यर्थ हो रही है इसलिए बंधन को स्वाभाविक नहीं मानेंगे पर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कहना चाहता है कि स्वभाव भी तो बदल सकता है स्वभाव भी बदल सकता है और इसलिए शास्त्रों में उपदेश की विधि हो गई भले ही बंधन आत्मा का स्वाभाविक हो बंधन आत्मा का स्वाभाविक होते हुए भी शास्त्र के उपदेश की विधि ठीक ठीक है क्योंकि स्वभाव भी बदल सकता है अब ये उसका कथन है इसके लिए उसको कोई उदाहरण देना होगा जैसे इन्होंने प्रोखता उदाहरण दिया था जब तक कोई उदाहरण नहीं देंगे कि देखो स्वभाव बदलता है कहीं ना कहीं स्वभाव बदलता हुआ दिखाएंगे तो कह सकते हैं स्वभाव भी बदलता है तो यहां भी बदल सकता है बंधन भी आत्मा का स्वभाविक मान लिया जा सकता है इस प्रसंग में आगे का सूत्र प्रारंभ होगा आ, कौन पूछ रहे थे देखिए दसवा सूत्र पूर्व पक्षी है बोलिए शुक्ल फटवत बीजवत वत चेव चे। चे। चेत का मतलब है यदि अगर ऐसा मान हैं क्या कि शुक्ल पट के समान शुक्ल यानी सफेद पट यानी वस्त्र कपड़ा अब जो सफेद कपड़ा है उसका सफेद रंग सफेद पना ये स्वाभाविक है या नैतिक स्वाभाविक है वो तो कपास ही सफेद हो है? धागा ही सफेद है स्वभाव से ही है स्वाभाविक है तो उसको हम रंगते हैं ये जितने रंगे हुए कपड़े हैं वो कैसे हैं सफेद कपड़े ही तो रंगे हुए हैं तो जो सफेद पना था स्वाभाविक वस्त्र का सूत्र का धागे का कपास का वो हट गया ना तो स्वभाव हट जाता है ना एक पूर्व पक्षी का निर्दाय सिद्धांत ने कहा था स्वभाव हटता नहीं है यदि बंधन को आत्मा का स्वाभाविक मानेंगे तो उपदेश विधि व्यर्थ हो जाएगी तो कुल कहता है नहीं स्वभाव भी बदलता है बंधन आत्मा का स्वाभाविक मानेंगे फिर भी उपदेश विधि व्यर्थ नहीं होती है उपदेश से स्वाभाविक बंधन भी हट जाएगा मुक्ति में चला जाएगा जैसे कि सफेद कपड़ा धूल है ठीक है तो स्वभाव बदल गया है नहीं जो क्रोध का उदाहरण दे रहे थे ना वो उन्होंने कपड़े का उदाहरण दिया आपकी पुष्टि में होगा नहीं का खंडन हो जाएगा स्वभाव बदलता है या नहीं एक तो ये उदाहरण दिया कपड़े का अब इसका उत्तर देना पड़ेगा नहीं तो सिद्धांति की बात चलेगी नहीं स्वभाव बदलता नहीं है ये बात खंडित हो जाएगी अगर एक भी उदाहरण मिल जाता है अगर एक भी उदाहरण मिलता है तो फिर या तो यूँ कहे कि स्वभाव बदलता भी है और नहीं भी बदलता है दोनों बातें और अगर ऐसा कहते हैं तो आत्मा स्वभावत बद्ध है या स्वभावत बद्ध नहीं है इसको अलग से सिद्ध करना पड़ेगा तो। इतने मात्र से नहीं चलेगा कि उपदेश विधि व्यर्थ हो रही तो एक तो शुक्ल पटवा की उदाहरण दिया में स्वभाव तो बदलता है दूसरा उदाहरण दिया बीज बच्चा बीज के समान अब बीज का जो रंग रूप होता है वो उसका अपना स्वभाविक होता नहीं होता है, होता है? अब उसको जब जमीन में डाल देते हैं मौसम होता है पानी होता है अब तो वो बीज से अंकुर निकल जाता है और वो बीज बदल जाता है ना तो जो बीज का स्वभाविक था वो बदल गया है तो स्वभाव बदल गया। तो नोने कहा कि शुक्ल वस्त्र के समान और बीज के समान मान ले तो क्या आपत्ति है आपको स्वभाव बदल जाता है आत्मा का भी स्वभाव तो बंधन आत्मा का स्वभाव है बदल जाएगा ऐसा कुरु पक्षी ने तर्क रखा ये है दसवा ये बात समझ में आई पूर्व पक्षी का इसमें अंतर चीज में जो उदाहरण किए हैं बीज का और श्वेत वस्तु का आत्मा के साथ सबकी तुलना की गई है तो आत्मा एक अलग तरह का लग है आत्मा चेतन है ये दोनों जड़ रहे तो उदाहरण ठीक नहीं है उदाहरण उस पर लगता नहीं है नहीं तो से है, तो तो तो जड़ है। जड़ वो जड़ है और ये चेतन ही तो इन्होंने पूर्व पक्षी की बात के खंडन का प्रयास किया ये बताके कि ये उदाहरण उपयुक्त नहीं है क्यों उपयुक्त नहीं है क्योंकि आत्मा का प्रसंग चल रहा था वो तो चेतन था और ये जड़ का उदाहरण लेकर के आ गए तो इस तरह से इनका खंडन हम नहीं कर सकते जिस तरह से आपने किया इस तरह से खंडन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते वो देखिए। न्याय दर्शन इस विषय पर चर्चा करता है उसमें उदाहरण और ये सारी बातें आती हैं। कैसे उदाहरण होना चाहिए किस उदाहरण से खंडन होता है नहीं होता है हमारी बातचीत में ऐसी बहुत सी चीजें हम प्रयुक्त करते हैं जो आपने की है और फिर दूसरा भी सोचता है कि हाँ ये तो वोड़ जाता है कि नहीं ये तो उदाहरण बन ही नहीं सकता उदाहरण ही गलत है आपका तो उदाहरण कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि से चेतन का होना चाहिए आपके भाव से यही आएगा ना अभी आत्मा को समझाना है तो उदाहरण कैसा होना चाहिए चेतन का ही होना चाहिए ठीक है तो चेतन का उदाहरण तो दे ही नहीं सकते दूसरा कोई चेतन मिलेगा नहीं अच्छा चेतन ले भी आए मान लो परमात्मा ले आए और आपने उदाहरण दे भी दिया संभव नहीं है वो बंधन में आता नहीं है कुछ लेकिन फिर भी दे दिया तो फिर मान लो आप नहीं तो मैं ये बोल लूंगा कि आत्मा चेतन तो एक है और परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो उदाहरण नहीं लगता दुनिया में कोई भी उदाहरण नहीं घटेगा फिर तो ठीक है आप कोई उदाहरण देंगे बच्चे कोई आपको आप अपने ढंग से किसी भी चीज को समझाने के लिए कोई उदाहरण दीजिए आप में से कोई भी कोई उदाहरण दीजिए जैसे आपने खंडन किया ना ऐसे हर उदाहरण का खंडन हो जाएगा अब जैसे मन के लिए कह देते हैं फिर मन पे संस्कार पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं जैसे टेप में या सीडी, डीवीडी में छाप पड़ती है देख कर इमेज पड़ती है छाप पड़ती है ऐसे ही संस्कार पढ़ते हैं ठीक है आप स्वीकारे आपको ये दोनों जड़ है स्वीकार्य है ठीक है अभी कहेंगे कि वो टेप या सीडी डीवीडी होती है या हार्ड डिस्क होती है वो तो मनुष्य के द्वारा बनाई भी है और मन है वो तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ इससे ये उदाहरण ठीक नहीं हो जाएगा खंडन अब मन प्रकृति के द्वारा ईश्वर के द्वारा बनाए ईश्वर बनाने वाला है और प्रकृति से बनाए अब मैं कहूं कि घड़ा कुम्हार के द्वारा बना बनाए आप बोले नहीं घड़ा तो मिट्टी के द्वारा बना है मैंने मैं बोलूं घड़ा घड़ा कुम्हार के द्वारा बनाए आप कहो कि नहीं घड़ा नहीं घड़ा तो मिट्टी के द्वारा बना है तो ये कहना ठीक है या नहीं है मैंने कहा था कि मन तो ईश्वर के द्वारा बनाए हार्डिस आदि तो मनुष्य के द्वारा बनाए आपने तो कहा नहीं मन तो प्रकृति के द्वारा बनाए तो जब मैं ये कथन करूं कि भाई मन परमात्मा के द्वारा बनाए उसका ये मतलब नहीं है कि मैं मिट्टी मन प्रकृति से बनाए उसका निषेध कर रहा हूँ जिसने का कुमार के द्वारा घटा बनाए इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिट्टी से बनने का निषेध कर रहा है एक होता है निमित्त कारण एक होता है उपाधान कारण तो जिसका कथन किया था मैंने की मन ईश्वर के द्वारा निर्मित है वो मैं निमित्त कारण बता रहा था और आपने कैसे खंडन किया उपाधान उपादान तो वक्ता का वो अभिप्राय नहीं है कि वो उपादान कारण के रूप में ईश्वर को प्रस्तुत कर रहा है ये वक्ता ने किस ढंग से कहा है उसको ठीक ठीक समझते हुए खंडन करेंगे तो उपयुक्त है ये सारी बातें न्याय दर्शन से संबंधित है कैसे बोलना कैसे खंडन करना कहाँ गलत होता है तो उन्होंने जो बात कही उसको मैं उदाहरण का जैसे उन्होंने खंडन किया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 ये गलत ढंग से करना है हाँ अब उदाहरण शत प्रतिशत समान नहीं होते लेकिन कुछ भी उदाहरण लेकर के आ जाए वो भी नहीं चलता नीलगा कैसी होती है बोले खरगोश कैसी होती है कह सकते हैं क्यों चार पैर उसके भी होते हैं इसके भी होते हैं। कान उसके भी होते हैं इसके भी होते हैं।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 स्वभाव चला गया ना मूल बात यह थी सिद्धांति की स्वभाव हटता नहीं है इसने दिखा दिया कि स्वभाव हटता है तो वो चाहे चेतन में दिखाए दिखाया जड़ में दिखाए इसका कोई प्रतिबंध नहीं है वो खंडन कर सकता है इस, इस रूप में इस रूप में उसने उदाहरण दिया है ठीक है आपको बात स्पष्ट हुई आपको बात स्पष्ट हुई जिस तरह से आपने कहा उस तरह से, उस तरह से उस वो खंडन मान्य नहीं होता है ये चेतन और जड़ इतने मात्र से नहीं होगा स्वभाव बदल रहा है इतना उसने किया हम ये दिखाएं कि स्वभाव नहीं बदल रहा है ऐसा हम बता सकते हो तो ठीक है तो ये उदाहरण कर खंडित होगा तो ये पूछी का उदाहरण नहीं बनेगा अगर हम दिखाएं और किन्हीं को कहना है दीजिए दीजिए उसको चलाई रुकिए रुकिए हमेशा बोलते समय ध्यान रखिए कि आपकी आवाज़ माइक में आ रही है नहीं आ रही है स्पीकर में है नहीं हो रहा है तो ऊपर तो दी तो है, तो है वो तो बदलिया नहीं बदलिया है कोई चित्र बीज आग पारी से आवाज है वो बदलिया है अच्छा तो मतलब आपका कहना है कि लाल पीले कपड़े भी अंदर से तो सफेद ही हैं अभी भी ऊपर ऊपर से खोल आया है लेकिन वो पूरा रेशे हो जाते हैं रंग जाते हैं आप एक एक रेशे को निकालेंगे ना अंदर तक रंग चला जाता है इसमें ठीक है आपने उत्तर का एक प्रयास किया अब बीज होता है बीज का तो स्वरूप ही समाप्त हो जाता है बीज रहता ही न फिर वो सारा समाप्त हो जाता है तो अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं प्रश्न तो, तो रख दिया है स्वभाव हाँ बदलते हैं तो सिद्धांति ग्यारहवीं सूत्र में उत्तर दे रहे देखिए बोलेंगे शक्ति शक्ति उद्भव अनुद्भवाध्याम न अश्य के उपदेश ये जो आपने उदाहरण दिए पट और बीज के कपड़े और बीज का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 ठंडी ये सामान्य रहती है लेकिन उसको हम तीली देते हैं जलाते हैं तो बहुत गर्म होती है आग आ जाती है तो क्या उसका स्वभाव बदल गया पूर्व पक्षी तो देगा दे जैसे कपड़े के बदलने का लगा ऐसे लकड़ी का भी हो सकता है कि स्वभाव बदल गया उसका तो सिद्धांत कह रहा है कि नहीं लकड़ी का ये स्वभाव बदला नहीं है वो ठंडे से गर्म हो गया गर्म होना जलाना यह उसका स्वभाव ही था जिस समय लकड़ी जल नहीं रही थी तो स्वभाव अनुद्भूत था तो स्वभाव उसका ढका हुआ था जब जलने लगी तो प्रकट हो गया ऐसे ही वस्त्र का श्वेत था और वो रंगा जा सकता था ऐसा उसका स्वभाव था और उसमें रह गया तो स्वभाव का बता स्वभाव जैसा था वैसा ही है उसका तो शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ऐसे ही बीज का था बीज जब केवल बीज के रूप में रहता है तो उस समय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 तो दो छूट सकते हैं और कारण पता नहीं है तो नहीं छूट पाएंगे तो अब ये प्रसंग चला रहे हैं कि अच्छा आत्मा का बंधन स्वाभाविक नहीं है नैमित्तिक है तो किस कारण से बंधन हो गया? तो बहुत सारी बातें एक एक करके देंगे इसके कारण बंधन इसके कारण एक एक करके देखते हैं तो बारहवा सूत्र बोलेंगे न कालोग तो, व्यापिनो नित्य से सर्व संबंधा तो बंधन का एक कारण उन्होंने काल को माना काल का मतलब समय कोई कह सकता है कि आत्मा का बंधन किस लिए हुआ काल के तरफ जैसे परिवारों में घरों में कोई घटनाएं घटती है, हैं स्थितियां बनती हैं तो वही इसका तो समय आ गया है समय ही ऐसा है इसका ऐसा करके हम बहुत कारण बताते हैं ऐसा क्यों हुआ तो क्या कहते हैं ऐसा ही काल चल रहा है तो उस स्थिति के लिए किसको कारण मान रहे हैं हम कारण को मान ऐसा समय आएगा कि उसको ऐसा फल मिलेगा शरीर में वो आएगा समय है ना? समय आएगा फल आ गए तो क्यों आ रहे? आम के फल लटके हुए क्यों समय आ गया ताल है ताल से ऐसा हुआ है बारिश ही पौधे उग जाते हैं वर्षा ऋतु में इतने सारे क्यों हुआ ताल था उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो गए और वृद्धावस्था के लक्षण आ गए तो ताल ऐसा है समय ऐसा है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 तो सुख दुख को भी हम कैसा मानते हैं कई बार आगे। आगे। एक सुख है सुख के बाद दुख दुख के बाद सुख ये तो चक्कर की तरह से चल ही नहीं है जैसे दिन रात है लेकिन उस चक्कर में क्या होता है बाध्यता होती है कि ये आना ही है ऊपर का पहिये का ऊपरा भाग नीचे जाएगा ही घूमेगा तो और नीचे से ऊपर आएगा ही वो बाध्यता रहती है चक्र में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 मृत्यु का काल आएगा जन्म का काल आएगा जब काल आएगा तभी होगा यही समय था उसका घर परिवार में बच्चे होते हैं या अपनी की मृत्यु होती है वो यही समय था काल आ गया तो चल गया काल आ गया तो बच्चे हो गए काल आ गया तो मृत्यु हो गई वृत्तों की तो जन्म मरण का बहुत सारा कारण हम काल को मानते हैं लोक में आज भी बोलते रहते हैं उस सम्भावना को लेकर कह रहे हैं तो उन्होंने निष्कर्ष दिया कि न का योग्यता है काल योग से तो आत्मा का बंधन नहीं हो सकता हमारे बंधन का कारण काल नहीं है न काल योगता ये सिद्धांत है। क्यों नहीं है काल के योग से बंधन तो कुछ न कुछ कारण बताना पड़ेगा दर्शनों की शैली ऐसी है, है कि आपने कोई बात कही है तो क्यों ऐसा मानते हैं आपने ऐसा निर्णय क्यों किया वो बताना होता है हेतु देना होता है कारण होता है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 तो व्यापिनो नित्य नित्यस्य सर्व संबंध व्यापीन काल कैसा है व्यापक है जैसे ईश्वर सर्व व्यापक है व्यापक है ऐसे काल कैसा है व्यापक आप बताएंगे काल कहाँ रहता है काल कहां रहता है सब जगह? सब जगह है या नहीं व्यापक है ना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 अगर हमें बंधन से छूटना होगा तो क्या करना पड़ेगा काल को हटाना पड़ेगा ना काल को हटा के कहा जाएंगे हम ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम जाएं और जहां काल नहीं हो तब तो बंधन से छूट सकते हैं अगर काल के कारण बंधन है और काल सब जगह है तो हमारी मुक्ति हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? जो व्यापक है उससे परे हम कहा जा सकते हैं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 काल नित्य है या नित्य है डॉक्टर बोल रहे क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब काल रहे? ना रहे ये ठीक है पिछला दिन चला गया पिछला घंटा चला गया पिछला वर्ष चला गया लेकिन हर समय काल विद्यमान है या नहीं सदा विद्यमान है। इस रूप में नित्य इसलिए सूत्रकार ने कहा व्यापिनों नित्य तो केवल व्यापिनों से भी काम चल सकता था इनका जैसे कि हम समझ रहे थे कि व्यापक है तो बंधन अब छूट ही नहीं सकता मान भी लिया था लेकिन यदि व्यापक है और अनित्य है ऐसा कोई कह दे तो बंधन से छूट सकते थे हम जब वो नष्ट होता व्यापक तो बंधन से छूट सकते थे इसके सूत्र कारण ने कहा नित्य से ये किसका विशेषण है कालस्य काल का जो व्यापक है और नित्य है ऐसे काल का सर्व संबंधात संद्द। सबके साथ संबंध होने से जो सर्वव्यापक है और नित्य है उसका सबके साथ में संबंध है या सबसे मतलब आएगा सब पुरुषों के साथ में सब आत्माओं के साथ में उसका संबंध है एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके साथ उसका संबंध ना हो द्वार गक दीजिए तो जब सब आत्माओं के साथ में काल का संबंध है तो फिर तो कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि तो काल ही बंधन का कारण है उसका सबसे संबंध है तो सब आत्मा बद्ध ही रहेंगी अब चाहे शास्त्र में कुछ भी उपदेश दिया हो कोई कुछ भी करे तो काल से परे तो जा नहीं सकता है। तब भी शास्त्र की सारी विधियां व्यर्थ हो जाएंगी इसलिए इन्होंने कहा न काल है, काल के कारण से कोई बंधन नहीं है काल बंधन का कारण ही नहीं है आज के जमाने में हम बहुत सारा बोल देते हैं कल है जी समय ऐसा आ गया है क्या करें बच्चे बिगड़ रहे हैं दुनिया बिगड़ रही है समाज में ये हो रहा है अन्याय अत्याचार बढ़ रहे क्या करें समय ही ऐसा आ गया हम एक तरह से समय को ही कारण मानने लगते हैं दोष मानने लगते हैं समय ही ऐसा है और तो समय कभी भी कारण नहीं होता है इस बंधन का भी कारण नहीं है और अन्य भी जो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं कि तो समय ही ऐसा है क्या करें समय अपने आप में कारण नहीं होता है अब ऋतु के कारण से ये पेड़ पौधे आते हैं तो ऋतु मात्र कारण नहीं होती है काल उसमें उसकी अवस्थाएं होती हैं गुण होते हैं कि ठंडी है गर्मी है बारिश है वो अनुकूलता है जो लक्षण है ऋतु के वो कारण होते हैं काल अपने आप में कोई कारण नहीं होता है तो हमारे बंधन का कारण काल नहीं है ये इन्होंने निष्कर्ष दिया एक संभावना थी उसको एक को प्रकट किया काल भी बंधन का कारण हो सकता है वो नहीं क्योंकि वो व्यापक और नित्य है और व्यापक और नित्य का सबसे संबंध होता है और सबसे संबंध होगा तो फिर कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा यदि काल को कारण मानेंगे तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता फिर शास्त्र के उपदेश की विधि भी वर्थ हो जाएगी फिर कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि है क्योंकि अशक्य काल से परे जाना आत्मा भी कभी तो मुक्त, मुक्त होती है एक, एक काल एक एक करके आत्मा भी एक आत्मा, तो आत्मा भी कभी हमेशा के लिए तो मुक्त नहीं होती है नहीं होती आत्मा भी हमेशा के लिए मुक्त नहीं होती फिर जन्म लेती दोबारा जन्म देती है कुछ समय जरूर है कि कितने वर्षों के बाद इतने समय के बाद कितने हाँ। काल के बाद जी हाँ इकतीस नील दस खरब चालीस अरब छत्तीस हजार बार सृष्टि बने और बिगड़े ये ब्रह्म का एक ब्रह्म के सौ वर्ष है सौ ब्रह्म वर्ष है सौ ब्रह्म ये काल है उसका आप पूछे काल की आयु कितनी काल की आयु नहीं है ना नित्य कह दिया इन्होंने हम कभी ये नहीं नित्य का क्या मतलब है जो हमेशा रहे यानी जो कभी जिसका प्रारंभ नहीं बता सकते और जिसका अंत भी नहीं होता ना प्रारंभ है ना अंत है दूसरे शब्दों में क्या है जो अनादि और अनंत है जो अनादि है जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है उसको नित्य कहते हैं ठीक है तो इन्होंने नित्य से कहा ना व्यापिनो नित्य से व्यापी है वो और नित्य दो गुण बताए काल के रणजित जी व्यापी को नित्य को आत्मा का नहीं आत्मा का नहीं है नहीं ना आत्मा का है ना परमात्मा का ये तो काल का प्रसंग चल रहा है न न काल योगत बंधन नहीं हो सकता नहीं उस तरह अर्थ नहीं बनेगा अगर मान लो हम इसको आत्मा का बनाते हैं तो व्यापी ना ये एक वचन है नित्य से एक वचन है नहीं ऐसे नहीं चल रहा सर्व सर्व संबंधात किससे के साथ सबके साथ संबंध होने से व्यापी नित्य आत्मा का सबके साथ संबंध होने से काल बंधन का कारण नहीं है इस वाक्य का क्या अर्थ होगा उल्टा होगा अगर व्यापिनों नित्य से ये दोनों शब्द आत्मा के विशेषण मान लिए जाएं आत्मा के तो सर्व संबंधात् सर्व का क्या अर्थ ग्रहण करोगे और फिर वाक्य क्या बनेगा काल बंधन का कारण नहीं है क्योंकि व्यापक और नित्य आत्मा का सबके साथ संबंध होता है ये कोई कारण कार्य संबंध नहीं बन रहे इसलिए व्यापिनों और नित्य से तो काल के ही विशेषण बनेंगे काल तो बंधन का कारण नहीं है क्योंकि व्यापी और नित्य काल नित्य और व्यापी काल का तो सबसे संबंध होता है सबसे मतलब सब पुरुषों से तो पुरुष के बंधन की बात चल रही है तो काल तो बंधन का, <laughs> का कारण नहीं है ठीक है चलो काल बंधन का कारण नहीं है तो और भी बंधन का कारण होता है घर हमारे बंधन का कारण बनता है नहीं घर बंधन का कारण बनता है ठीक है आश्रम भी बंधन का कारण बनता है घर ही गांव बंधन का कारण बनता है देश बंधन का कारण बनता है कि मैं अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा मैं अपने देश से बाहर नहीं जाऊंगा कारण बंधन का बनता है तो काल के बाद में इन्होंने दूसरी बात कही देखिए तिर सूत्र बोले ना।, ना देश योग का अपी अस्मान कोई कहे कि हमारा बंधन देश के स्थान के कारण से है तो बोले वो भी ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं है बोले अस्मान इसी कारण से किसी कारण से यहाँ तो कोई कारण बताया नहीं है जो काल के कारण बताए थे ना काल योग काल के योग से आत्मा का बंधन नहीं होता वहां जो दो कारण बताए थे व्यापीनो नित्यस्य ये दो गुण बता के विशेषण बता के कहा था सर्व संबंध ये जो हेतु था बोले ये का ये हेतु देश के साथ में जुड़ेगा तो देश के बारे में भी बताएंगे देश एक देश होता है सर्वव्यापक होता है देश देश मतलब स्थान यू आप भारत देश और ये देश कहेंगे तब तो वो तो सीमित होते हैं लेकिन देश का मतलब स्थान स्पेस वो कहाँ है वो सब जगह है जगह ही शब्द तो बोलना पड़ता है हमारे को। कोई ऐसा है जहां कहेंगे कि देश या स्थान नहीं है सब जगह सर, सर्वत्र व्यापक है ना वो और वो स्थान नित्य है या अनित्य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 तो स्वामी दयानंद जी ने एक बात कही थी जो उनको एक लिंग जी का गद्दी दे रहे थे उदयपुर नरेश महाराणा तो उन्होंने कहा कि आपका राज्य तो ऐसा है कि मैं एक दौड़ दौड़ूं तो भाग कर जाऊ मैं ईश्वर के राज्य से काम भाग करके जाऊँगा कितना ही भाग लो वो क्यों कहा क्योंकि तो ईश्वर सर उससे बाहर जा ही नहीं सकते तो ये देश है इससे भी बाहर हम जा ही नहीं सकते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 आप क्या कह रहे हैं कि कोई मौसम में बंधन ही है मुक्ति कहीं नहीं है मुक्ति कहीं नहीं है ठीक <laughs> <laughs> है कि तो सब बंधन दिखाई देते हैं सब ठीक <laughs> है लेकिन शास्त्र में तो उपदेश दिया है वो तो आप जानोगे ठीक है एक तो कभी भी बोलते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे कि संकेत तो तभी बोल रहे तब ये मंत्र है ये जो है परमात्मा ने तो बनाया कि काल भी और भी देश भी बिटी ने बनाया बनाई सब दो कुछ ही नहीं बनाए तो मैं ये काल और देश ये जो तो भी है सब परमात्मा में बनाएगी ठीक है ये, ये प्रमाण दिया तो है जी और नित्य है तो ठीक है आपका प्रश्न गया मैं बोलता हूँ इनके प्रश्नों को पूछे कि यहाँ कहा गया था कि काल तो अन्य है वे आपके मन उत्य तो इनके मन मन्य में आया कि काल तो बनाया परमात्मा ने संवत् अजायत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 लेकिन जिस समय परमात्मा ने हमारे लिए ये दिन रात बनाए उससे पहले काल था या नहीं था ये जो संवत्सर और दिन और रात है ये सृष्टि के प्रारंभ से ऐसे यथा पूर्व मकल पी है ना, है ना तो ये जो सृष्टि बनाई दिवम च प्रतिबिंब अंतरिक्ष मतोस्व तो ये प्रसंग किस समय का है सृष्टि के प्रारंभ में पहले नहीं प्रारंभ से परमात्मा ने ये पृथ्वी सूर्य आदि बनाए और उससे ये कालादि भी बने प्रलयावस्था में उस समय ना सूर्य था ना पृथ्वी थी उस समय दिन रात भी नहीं थे संवत्सर भी नहीं था क्या उस समय काल था आप बताइए काल में अच्छा तो ये जो गणना की जाती है महसी ने भी जो लिखा ऐसे नहीं बोलना जब संकेत हो तभी तो बोलना है सृष्टि का काल कितना है इन्हीं को बोलने दीजिए बत्तीस करो। और प्रलय का भी कोई काल है इतना ही है तो प्रलय का भी काल हुआ है या नहीं आप मना कर रहे थे कि प्रलय में काल नहीं होता अभी तो ऐसे मत होगी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 न देश योग देश के कारण भी हमारा बंधन नहीं है देश बंधन का कारण नहीं है हम लोपेवार में कह सकते हैं कि मैं घर से बंध गया गाँव से बंधा हुआ हूँ वो हम अपनी अजयता से बंधते वस्तु में देश कोई बांध के रखता है क्या घर कोई बांध के रखता है क्या घर में कोई रस्सिया बंधी है क्या आपको बांध देते हथकड़ियाँ लगी घर में जो हम बंध जाते है देश सत्तंभ के द्वारा नहीं बना देश जो है वो पृथ्वी पे जो देश है ये तो आप ये तो सतुरस्तंभ के आधार पे बने ये तो कह सकते हैं सूर्य का चंद्रमा का लेकिन ये सब जिस कहते हैं, वो जो देश है वो तो खालिस्तान है लिखते हैं वो तो सदस्य था जिसको हम अवकाश कह हैं, दे वो देश वो तो सदास्य था तो अगर देश के कारण से बंधन है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 अपनी अज्ञानता से और कारणों से हम बनते हैं तो देश तो बंधन का कारण है नहीं न तो बंधन का कारण है न देश बंधन का कारण है दो को निवारण किया ठीक है बोलिए परमात्मा जो धार सब परमात्मा के अंदर दृष्टि थी ठीक है और सतृष्ट जब इकट्ठे किए तो वहां जगह होगी उठा कहने लगे मंड वो मशीन ने भी दिखाया वो अवकाश सा उत्पन्न हो गया जब पदार्थ तो कर दो अब आप ये बताइए कि जिस समय सत्वर स्तंभ फैले हुए थे वो कर्ण कहीं विद्यमान थे? थे कहीं विद्यमान थे या नहीं कहाँ थे अब जैसे पुस्तक है ये कहीं है कहीं है या नहीं है कहाँ है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 वो संभावना कोई व्यक्त करे तो उसका एक एक करके निवारण कर रहे हैं न तो कालबंधन का कारण है ना देश बंधन का कारण ठीक है आगे चलते चौदह मूत्र बोलिए न अवस्था तो देह धर्मत्व अवस्था के कारण भी हमारा बंधन नहीं है अवस्था कौन सी बाल्यावस्था अवस्था वृद्धावस्था रोनावस्था इनसे भी तो हम बंधे हुए हैं कम से कम वृद्धावस्था से तो बंधे रहे हैं। वो जाती नहीं है मृत्यु से ही जाती बोले ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं ये भी हमारे बंधन का कारण नहीं है क्यों नहीं है तो बोले ये जो अवस्थाएं है ये तो देह का धर्म है आत्मा का धर्म ही नहीं है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 युवा हो इसलिए घर से नहीं निकल सकता ये युवावस्था इनके बंधन का कारण है देखे वृद्ध हो गए इसलिए घर से नहीं निकल सकता मैं वन नहीं ले सकता वृद्धावस्था ही बंधन का कारण बन रुपनावस्था बंधन का कारण बन रही है थोड़ा थोड़ा निमित्त रूप में हो सकता है लेकिन ये हमारे जन्म मरण वाले बंधन का कारण ही अवस्था भी नहीं है ये तो देह का था। आगे देखिए अंदर मास बोलेंगे असंग अयम पुरुष ये जो पुरुष है यानी आत्मा है जीवात्मा है ये कैसा है असंग है असंश्लिष्ट है किसी से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ये विभिन्न अवस्थाओं में जाता ही नहीं है ये जो विभिन्न देह के परिणाम हो रहे हैं बाल्यावस्था युवावस्था ये देह के धर्म है आत्मा इन सब अवस्थाओं से असंग है पृथक है अछूता है नहीं इसके कारण से बंधन है तो ये तो बंधन का कारण नहीं है ये सूत्र भी बहुत प्रचलित रहता है आत्मा के लिए प्राय बोला जाता है कि असंगो ही एवं पुरुष है कि यह पुरुष तो असंग है कह में लगता है कि बहुत कुछ संग हो गया है बंध गए हैं लेकिन आत्मा अपने आप में असंग है पृथक तो ये बंधन नहीं हो सकता और क्या कारण हो सकता है बंधन का हमारे बंधन का और क्या कारण हो सकता है लोक में बहुत कथन किया जाता है बंधन कैसे कैसलिए कारण है वो आगे देखते हैं और कर्म कर्म को तो बंधन का कारण मान सकते हैं जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर हमें मिलता है ठीक है जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर मिलता यही तो हम बोलते हैं और शरीर का मिलना ही बंधन है तो हमारे बंधन का कारण कौन है हमारे अपने कर्म ही बंधन का कारण हम बुरे कर्म करेंगे सकाम कर्म करेंगे तो बंधन होगा अच्छे कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे तो बंधन नहीं नहीं रहे तो कर्म बंधन का कारण है ये हम बहुत मानते हैं लेकिन कार्य क्या कहते हैं तो सोलह सूत्र बोलेंगे कर्मणा अन्य धर्मत्वाद अति प्रस न कर्मणा कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं होता सिद्धांत तो ऐसा लगेगा न कर्म तो बंधन का कारण है कि करें नहीं कर्म भी बंधन का कारण नहीं आत्मा के बंधन का मूल कारण क्या है वो खोज चल रही है आंशिक रूप से परंपरा से हम काल देश अवस्था सबको इनको कर्म को बंधन का कारण मान सकते हैं लेकिन मूल कारण क्या है ये खोज चल रही है करना कर्मना कर्म के द्वारा भी हमारा बंधन नहीं हो सकता ना करना क्यों नहीं हो सकता ये तो इनका वक्तव्य है प्रतिज्ञा है कि न करबणा कर्म के कारण आत्मा बंधन है क्यों नहीं हो सकती कर्म के कारण उसके लिए इन्होंने जो हेतु दिया उसको देखते पहले उन्होंने कहा अन्य धर्मत्व अन्य का धर्म होने से कर्म किसका धर्म है शरीर कर्म किसका धर्म है शरीर का कर्ता कौन है कर्म कौन करता है तो किसका धर्म होगा तो, तो यही बोलते हैं कर्म कौन करता है चेतनिया जड़ चेतन तो कर्म किसका हुआ चेतन, चेतन यही तो समझते हैं यही तो बोलते हैं अभी तक ऐसे कथन भी एक अंश में ठीक होते हैं वो गौण रूप से कथन लेकिन ये एक सिद्धांत कह रहे हैं अन्य पर कर्म के अन्य का धर्म होने से ये अन्य कौन होगा किससे अन्य होगा आत्मा से अन्य होगा पुरुष से अन्य होगा क्योंकि तो पुरुष का प्रसंग चल रहा है पुरुष के बंधन की बात चल रही है तो कहा कि ये कर्म तो बंधन का कारण हो नहीं सकते क्योंकि कर्म अन्य का धर्म है आत्मा से पुरुष से भिन्न का धर्म है तो आत्मा से भिन्न कौन होगा मन इंद्रिया शरीर तो यहाँ कर्म का मतलब क्रियाए जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहाँ होती है शरीर आदि आत्मा के लिए आता है योगदर्शन के व्यास काशी में निष्क्रिय पुरुष पुरुष कैसा निष्क्रिय तो क्रिया नहीं करता इस तरह से क्रिया नहीं करता है आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है हम जब चल के जाते हैं यानी आत्मा हमारे अंदर है ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे होते हैं हम एक जगह से दूसरी की जगह जा रहे हैं और हमें यही प्रतीत होता है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वास्तव में आत्मा के अंदर कोई क्रिया अपने आप में नहीं हो रही होती है। आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं हो रही होती है आत्मा की उपस्थिति में आत्मा की इच्छा आदि के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि में क्रियाएं हो होती है और चूंकि आत्मा इस शरीर में बंधा हुआ है तो शरीर जहाँ जाएगा वहां वहां आत्मा भी उसके साथ जाएगा अब एक वाहन में हम सब बैठे हों रेल में और रेल चल रही है तो किसमें क्रिया है वाहन में क्रिया है हमारे में क्रिया नहीं है एक दृष्टि से कह सकते हैं देखो हम गाड़ी में बैठे हैं और इस जगह से उस जगह आप सब चल के हम जाते ही एक दृष्टि से देशांतर गति की दृष्टि से देखें क्रिया किसमें है तो गाड़ी भी गई और हम भी गाड़ी के साथ साथ गए लेकिन दूसरी दृष्टि से कहें कि भाई कौन चल करके हैं? क्रिया किस में हुई थी हमारे में हुई थी या वाहन में हुई थी हम तो बैठे थे बैठे थे सो गए थे उस दृष्टि से देखिएगा इसको वाहन हमें लेकर के आता है ऐसे तो ही आत्मा अपने आप में निष्क्रिय वो चल करके नहीं जा रहा है वो तो इस शरीर में विद्यमान है और शरीर चूंकि चल करके जा रहा है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण से है जड़ शरीर अपने आप नहीं जाएगा आत्मा की उपस्थिति के कारण से उसकी इच्छा के अनुसार वो चलता है इसलिए आत्मा को कर्ता कहते हैं लेकिन क्रिया आत्मा में नहीं होती क्रिया तो शरीर इंद्र आदि इनमें होती गई उन्होंने कहा कि कर्म के कारण भी बंधन नहीं होता है क्योंकि ये तो अन्य का धर्म है शरीर का धर्म है और अति प्रसाय दूसरा हेतु किया यदि ये माना जाए कि अन्य के धर्म से अन्य का धर्म कर्म है उससे आत्मा का बंधन हो रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि कर्म कहीं और है और अन्य की प्रसति होने लगेगी जबकि कर्म फल में ये दोष माना जाता है बहुत कि तो अन्य का दूसरे को फल मिले ये गलत माना अनुचित है अन्याय है अकृत की प्राप्ति है जो किया नहीं है वो करे कोई और भरे कोई वो दोष माना जाता है तो कहा अति प्रस और यदि हमारे शरीर इंद्रियों में जो कि हमारे से आत्मा से भिन्न है उसके कारण से हमारे में क्रिया होती है तो फिर तो किसी भी शरीर किसी भी इंद्रिय होने लगेगी अन्यों की भी प्रसक्ति होने लगेगी अतिरिक्त दोष पता है तो कर्म के कारण भी हमारी कर्म भी हमारे बंधन का कारण नहीं एक सूत्र और करके समाप्त करते हैं कर्म के संदर्भ में एक और तर्क दिया है हमने सत्रवां सूत्र बोलिए विचित्र, विचित्र भोग अनुपत्ति अन्य धर्म यदि कर्मों को अन्य का धर्म मानते हुए उसका फल आत्मा को हो रहा है बंधन आत्मा को हो रहा है ये माना जाए तो माननी नहीं, नहीं है लेकिन तो संभावना कह रहे हैं कि अगर ऐसा माना जाए तो अन्य धर्म विचित्र भोग अनुपत्ति जो हमारे को भिन्न प्रकार के भोग होते हैं विचित्र भोग होते हैं वो नहीं हो पाएंगे हमें सबको अलग अलग भोग अलग अलग शरीर अलग अलग परिवार क्यों मिले हैं इस रूप में कि वो हमारे ही कारण है हमारे ही कारण से हमारा हमारे को प्राप्त हो रहा है तब तो भिन्न भिन्न होगा और यदि किसी का भी किसी को मिलेगा तो सबका समान हो जाएगा इसको यू देखिए कि अलग अलग टंकियां हैं। और उनमें जितने जिसमें जितना पानी डालेंगे जैसा पानी डालेंगे वैसा उसमें रहेगा तब तो मैं अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार का जल हो सकता है लेकिन यदि एक का जल दूसरे में जा सकता हो उन टंकियों में नीचे से आपस में नलियां जुड़ी हुई हों संबंध जुड़ा हुआ हो और फिर किसी में अधिक पानी डालें, किसी में कम डालें, तो उन टंकियों में कैसा पानी रहेगा कम अधिक या समान समान।, समान।, समान।, समान कम या अधिक पानी का होना ये विचित्रता है भिन्नता है तो यदि दूसरों का धर्म दूसरों का दूसरों में पहुंचता हो एक टंकी का पानी दूसरे में पहुंचता हो तब तो भिन्नता टंकियों में नहीं रहेगी सबका पानी समान हो जाएगा लेकिन हम देखते हैं हमारे कर्मों की विचित्रता है सबका अपना अपना अलग अलग है तो ये कह रहे हैं कि कर्म के कारण बंधन हो नहीं सकता कर्म दूसरों में होता है अन्य का धर्म है और अन्य का धर्म यदि आत्मा को मिलता है तो फिर तो कहीं भी कहीं का अन्य का धर्म कहीं चला जाएगा फिर तो विचित्र भोगों की अनुपपत्ति होगी यानी विचित्र भोग नहीं हो पाएंगे सबके समान होंगे ये भी दोष आएगा इसके आधार पर कह रहे हैं कि कर्म से भी बंधन नहीं हो कर्म तक का हूं रोकते हैं आपको कुछ पूछ रहे आपको पूछूं। द्वारा बंगा ने चाहे मांगियों के द्वारा आत्मा कार्य कर रहा है तो आत्मा ही है जैसे वाहन में है वाहन चल रहा है लेकिन चलाने वाला तो वाहन ही है तो कर्म तो आत्मा का ही इस दृष्टि से कथन ठीक है कि जो चेतन होता है उसी के आधार पर इंद्रियां चलती हैं इसलिए बंधन वो उसी का अपना है लेकिन यह कर्म का मतलब क्रिया के रूप में है क्रिया तो क्रिया तो आत्मा में नहीं होती वो तो शरीर आदि में ही होती है इंद्रियों में क्रिया होती है उसके कारण आत्मा में भी परिलक्षित होती है लेकिन क्रिया इंद्र होती है और आत्मा का गुण जो प्रयत्न एक माना जाता है सुख दुख इच्छा द्वेश और प्रयत्न तो प्रयत्न कर्म नहीं है हम लोग भाषा में बोलते हैं प्रयत्न शब्द को तो प्रयत्न का मतलब हम कर्म या क्रिया ही बोलते हैं लेकिन जो आत्मा का गुण प्रयत्न है वो कर्म नहीं है वो गुण है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सम्वा तो द्रव्य गुण और कर्म आत्मा द्रव्य हुआ और प्रयत्नों को आत्मा का कर्म नहीं माना है उसको गुण में माना है इसलिए उसको कर्म नहीं मानेगे प्रयत्न को तो क्रियाएं शरीर में होती है और तो क्रियाओं मात्र से हमें बंधन नहीं होता न मंत्र का भी प्रमाण मिलता है तो कर्म क्रिया से हम तो वो कर्म का मतलब या क्रिया ही दे रहे हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें क्रिया तो होती ही है क्रिया होती है और मंत्र में भी कहा न कर्म लिखते थे कुर्व्य वे कर्माणी जिदी एवं तो ये ना ना कर्म लिप्त दे न दे कर्म तो लिप्त ही नहीं होता इस प्रसंग में और भी बात चलेगी अभी कि आखिर बंधन का कारण है क्या तो कर्म वास्तव में हमारे बंधन का कारण नहीं है उसको दूसरे ढंग से देखें कि जो निष्काम योगी होते जीवन मुक्त होते वो भी कर्म करते हैं नहीं करते हैं। वो कर्म बंधन का कारण होते हैं नहीं।, नहीं होते हैं। यदि कर्म ही बंधन का कारण होते तो उनको भी बंधन होना चाहिए ये अनवय गतिरेक से देखते हैं कारण कार्य की यदि कर्म कारण है बंधन का तो कर्म तो जीवन मुक्त भी कर रहे हैं और सकाम व्यक्ति भी कर रहे हैं धर्मात्मा भी कर रहे हैं अधर्मात्मा भी कर रहे हैं यदि कर्म ही बंधन का कारण है तब तो सबको बंधन होना चाहिए और यदि कर्म बंधन का कारण है तो जीवन मुक्त को क्या करना चाहिए कर्म को छोड़ देना चाहिए इसलिए बहुत से कर्म सन्यास में चले जाते हैं कर्म नहीं करते कुछ भी लेकिन बिना कर्म के कोई रह सकता तो कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है अभी कक्षा को इतना ही रखते हैं ये विषय विस्तृत है वैसे आपके मन में बहुत प्रश्न भी उठ रहे होंगे और कोई भी प्रश्न है उसको हम अगली कक्षा के अंदर दे देंगे अभी प्रणाम प्रण।